युवकों के प्रति भारत विश्व विजयी कैसे हो भाइयों तुम लोगों ने मेरे हृदय के एक दूसरे तार सबसे अधिक कोमल तार का स्पर्श किया है वह है मेरे गुरुदेव मेरे आचार्य मेरे जीवनादर्श मेरे इष्ट मेरे प्राणों के देवता श्री रामकृष्ण देव का उल्लेख यदि मनसावाचा कर्मणा मैंने कोई सत्कार्य किया हो यदि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकली हो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 परंतु इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आँखों से देखा है जिसकी छाया में मैं रह चुका हूँ जिनके चरणों में बैठकर मैंने सब कुछ सीखा है उन श्री रामकृष्ण का जीवन जैसा उज्ज्वल और महिमान्वित है वैसा मेरे विचार में और किसी महापुरुष का नहीं भाइयों तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म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 वह यह की आज ऐसी ही वस्तु हमारे सामने मौजूद है इस तरह एक की में से एक तरंग आती है क्रमशः प्रबल होती जाती है दूसरी छोटी छोटी तरंगों को मानो निगल कर वह अपने में मिला लेती है और इस तरह अत्यंत विपुलाकार और प्रबल होकर